विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष ब्रह्म प्रेम भाई जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और काफ़ी समय से आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है एक तपस्वी है राज ऋषि है जिनसे हम लोग बातें करेंगे और बहुत ही अच्छे अनुभव उनके हम लोग सुनेंगे और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो अपने बारे में हमें बताएँ तो आप सभी की तरफ से प्रेम भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते नमस्ते धन्यवाद जी।, जी प्रेम भाई जी आप अपने बारे में अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें बताइए जैसे आपका जन्म कहाँ हुआ कर्नाटक में किस जगह आपका पढ़ाई हुआ और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कब से आना हुआ उसके बारे में बताइए बहुत बहुत आप लोगों का स... मैं भी स्वागत करता हूँ <laughs> क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान सुनना भी एक भाग्य की बात होती है आजकल लोग अन्य अन्य बातों में व्यस्त होने से अध्यात्म का चिंतन मंथन करने से वर्जित हो जाते तो मैं प्रेम भाई आपसे रूबरू हूं और मैं हूं ऐसे कर्नाटक का परंतु मैं जब हिंदी बोलता हूं तो लोग पूछते हैं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं तब मैं बोल बोलता हूं कि हमारे पूर्वज राजस्थान के हैं और मुझे पता नहीं राजस्थान में कहां से वो यहां आए तीन चार जनरेशन यहाँ हुए हैं ऐसे मेरा लौकिक जन्म यहाँ गुलबर्गा में ही हुआ जो एक कर्नाटक का बहुत ही एजुकेट एजुकेशन हब माना जाता है साथ ही साथ गुलबर्गा एक ऐसा स्थान है जहाँ सारे भारत का तीर तीस परसेंट सीमेंट देता है यहाँ सीमेंट के बहुत कारखाने बड़े बड़े हैं दूसरी बात यहाँ पर तूर दाल इसको तूर दाल का खनिज कहा जाता है तो ऐसे प्रदेश में मैं जन्म लिया और मेरी पढ़ाई भी यहीं हुई पढ़ाई भी यहीं हुई गुलबर्गा में मैंने संस्कृत में गीता अलंकार की पद गुजरात से लिया और यम कर्नाटक कर्नाटका विश्वविद्यालय से लिया और मेरा मेरी रुचि आठवीं कक्षा से ही संस्कृत की ओर थी तो धीरे धीरे मैं संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया तो 1967 में मेरी अपॉइंटमेंट मिडिल स्कूल में हुई जबकि मैं सवेरे कॉलेज पढ़ता था और 68, 69 में जब अभी मैं ग्रेजुएशन पढ़ रहा था तभी जिस संस्था में काम करता था उन्होंने मुझे बेंगलोर भेजा 1969 में तो सिक्सटी नाइन में जब हम वहाँ गए समझिए सवेरे हम वहाँ इंस्टीट्यूट में भरते हुए जहाँ हमारी पढ़ाई होनी थी तीन महीने का वो ट्रेनिंग था और शाम में हम बचे लोग कॉफ़ी पीने गए तो उन दिनों में, में मेरा एक संकल्प था कि ये गीता लंकार जो पद है यह पद पूरा करने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मुझे मिल जाए तो बाहर में ब्रह्मा कुमारी वो जैसे ही हम आ रहे थे वापस तो ऊपर देखा कृष्ण का चित्र था तो उसमें लिखा था कृष्ण आ रहे हैं वो मेरे ध्यान पे नहीं गया कि कृष्ण आ रहे हैं क्या है कृष्ण देखते ही मुझे लगा कि यहाँ गीता का कोई ज्ञान मिल सकता है परंतु मेरी कन्नड़ भाषा इतने उन दिनों में अच्छी नहीं थी तो किसी से बात करने से कतराता था तो वहाँ पर और वो देखा चित्र तो लगा ये गीता का हो सकता है परंतु वो आश्रम ब्रह्मा कुमारी का तीसरी मंजिल पर था तो नहीं गया मैं एक दिन दो दिन और पंद्रह अगस्त 1969 को किसी ने मुझे ज़बरदस्ती ऊपर ले गया तो वहाँ मुझे हमारी बहुत मंझी हुई ब्रह्मा कुमारी थी रोज़ी बहन जो बाद में तमिलनाडु की हेड बनी वो इंग्लिश में बात कर रही थी तो मुझे बहनें जब इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत गर्व होता था तो मैंने सारा भाषण सुना उसके बाद मेरे को लगा कि ये तो वंडरफुल बात है कि फिर बाद में वहाँ वहाँ पर एक सत्य श्रीमद भगवद गीता पुस्तक थी मैंने वो पुस्तक उठाई और उस बहन से वो पुस्तक देखी तो उसमें संस्कृत का एक श्लोक भी नहीं था एक वाक्य भी नहीं था तो उस बहन को बोला कि इसमें संस्कृत नहीं है तो बहन बोली मुझे संस्कृत नहीं आती है फिर मैंने कहा आपको नहीं आती पर जिसने लिखा उसको तो आती होगी नहीं उनको भी संस्कृत नहीं आती है तो मैंने बोला संस्कृत आती ही नहीं है तो ये फिर गीता ले करके क्या करना मैं उधेरी रख दिया और वापस चला गया इंस्टीट्यूट को तो फिर दूसरे दिन मेरे वो वो कारण बना कि बुद्धि में ये बात चलती रही कि यहाँ चलो ज्ञान इनका ठीक नहीं है योग तो सिखाएंगे कि गुलबरगा में योग केंद्र नहीं है तो हम यहाँ योग सीखते हैं उन दिनों में मुझे एक संत थे गुजरात के पारड़ी में श्री श्रीपाद दामोदर सातवाड़ेकर उनसे मेरा निकट संबंध था और मैं करीब करीब बत्तीस आसन उन दिनों में डालता था आसन तो आसन के प्रति मेरी अभिरुचि थी मैं समझा यहाँ यह वैसा ही कुछ होगा पर धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि वो योग यहाँ नहीं सिखाते हैं इनका ध्यान पर केंद्र ज़्यादा है तो फिर मैंने धीरे इनसे ज्वाइन किया और आपको या किसी को भी आश्चर्य होगा कि मेरे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आया जिसका गर्व मुझे था संस्कृत भाषा का और मैं उन दिनों में उसका पंडित कहलाया जाता था तो मुझे अभिमान था कि संस्कृत मुझे बहुत अच्छी आती है और पांडित्य कर लेते हैं पर यहाँ ये पता पड़ा कि इनका ज्ञान बिल्कुल अलग है फिर धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आता गया और मुझे जो आदतें थीं सबसे आदत ये थी कि सिनेमा देखना चाहिए मैं उसका बहुत चाहने वाला था और वो छूट गया होटल छूट गई और फिर संस्कृत का जो अभिमान था वो भी धीरे धीरे निकल गया तो ऐसा परिवर्तन मेरे अंदर जो आया वो फिर हमारे घर वालों को कुछ अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हम लौकिक में वैष्णव थे और यहाँ शिव बाबा बोला जाता था तो वो उनको पसंद नहीं था वो कहते थे नहीं ये हमारा धर्म नहीं है वो है फिर बाद में जब उनको पता पड़ा कि ये ब्रह्मा कुमारी में शादी नहीं करते तो, तो, तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है शादी करेंगे ना जब हमारी पढ़ाई पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी करने लग जाएंगे तो अपने पैर पे ठहरेंगे तब शादी कर लेंगे तब तो आप बात भी मत कीजिए तो फिर वो चुप हो गए बहुत सारा वाद विवाद हुआ परंतु भगवान पिता परमात्मा को जो कार्य मेरे द्वारा कराना था वो आश्चर्यजनक था तो जैसे ही मैं बेंगलोर की ट्रेनिंग पूरी करके आया तो फिर गुलबरगा में ये सेवा करनी चाहिए ऐसा मेरे अंदर संकल्प आया पर घर में ये हो नहीं सकता था क्योंकि <laughs> वो विरोधी थे तो फिर हमने एक कमरा लिया वहाँ ये ज्ञान शुरू हो गया तो तब मेरी उम्र उन्नीस साल की थी <laughs> और इसमें आगे बढ़ गए तो ऐसा यह है एक ईश्वरीय ज्ञान हम सबको मिला और मे हमारे द्वारा भगवान पिता परमात्मा ने यहाँ पर सेवाएं कराई और उसका अभी एक वृक्ष सा बन गया है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना हुआ और एक जो चाहना थी कि गीता के बारे में आपको जानना था उस जिज्ञासा ने आपको इस जगह पर लेकर आया और उसके बाद कहीं जो ब्रांतियाँ थी छोटी पड़ी वो सारी आपकी निकल गई और उसके बाद जो पुरानी आदतें थी आपकी वो भी ख़त्म हो गई और आप एक सच्चे राज ऋषि के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और गुलबर्गा में आपने इस ज्ञान का जो है बीज शुरू किया आपने एक रूम से और आप धीरे धीरे जो है वटवृक्ष कैसे बन गया है उसके बारे में हम लोग आगे सुनेंगे और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और मैं चाहूँगा प्रेम भाई जी आपको अध्यात्मिक फील्ड में सेवा कर रहे हैं तो एक कोई गीत आपको जो भक्ति गीत हो या कोई एक ऐसा गीत जो आपको बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में बताइए एक गीत था बचपन से अभी भी ज्ञान में भी वो मेरे लिए बहुत बहुत काम करता है वो गीत था ये मत सोचो कल क्या होगा जो भी होगा अच्छा ही होगा ये मेरी पांचवी छठी क्लास में सुना होगा सिनेमा में परंतु जीवन में ये एक मेरे लिए अहम गीत बन गया और फिर जब यहाँ ईश्वरी विश्वविद्यालय में आते हैं तो चल अकेला चल ल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 I don't mean to be rude. अकेले चलते चलो रास्ता बन जाएगा और आगे कहा जाता है कि वही एन न महाजनागता ते जो महत्वपूर्ण पुरुष होते हैं जिस पर चलते हैं तो वही मार्ग बन जाता है ऐसा भी हमने अनुभव किया यहाँ पर ये हम चले अकेले जैसे ब्रह्मा बाबा अकेले चला तो ये नॉर्थ कर्नाटका कहा जाता है गुलबर्गा नॉर्थ कर्नाटका तो में उन केंद्र थे नहीं तो चलते गए चलते थे, तो यहाँ पर धीरे धीरे बहुत अच्छा विरोध हुआ लोगों का और जिस संस्था ने मुझे भेजा था बेंगलोर में वो भी बिगड़ गई मगर कुछ कर नहीं सकती थी जहाँ मैं संस्कृत पढ़ता था वो गुरुजी जो थे वो भी कहने लग गए कि ये क्या हो गया मैं क्यों कर तुम्हें बेंगलोर भेजा तो ऐसी बातें चली और फिर धीरे धीरे केंद्र हमको नहीं पता था ये आगे क्या होने वाला है परंतु भगवत कार्य होता है ना तो वो खुद कराता है किसी को साधन बना करके तो ऐसे ऐसे सेवा बढ़ती गई तो यहाँ पर गुलबर्गा में एक दो तीन चार ऐसे सात केंद्र हमारे चल रहे हैं और फिर वो सब के सब अपने अपने खुद के मकान बने हुए भवन बने हुए हैं फिर गुलबर्गा के सारे तालुकाओं में फिर यहाँ से हम गए सबसे पहले 1974 में सेवा करने के लिए सोलापुर गए वहाँ केंद्र खोला फिर लातूर गए वहाँ के महाराष्ट्र में फिर आंध्रा में चले गए महबूबनगर में वहाँ केंद्र खोले तो वो फिर वहाँ बहने जो रह, रहने लग गई उन्होंने फिर उन तालुका उन जिले को उन्होंने पूरा देवलगे। कवर डेवलप किया फिर वहाँ भी अपने अपने भवन बने हुए हैं तो यहाँ गुलबर्गा में जो मेन केंद्र है सत्यतीर्थ आदर्श नगर वो भी बहुत बड़ा भवन है वो 1992 में कार्य शुरू हुआ जिसका फाउंडेशन कर्नाटका में जिन्होंने सेवा शुरू की थी दादी हृदय पुष्पा उनके द्वारा हुआ और पूर्ण उसका उद्घाटन हमारे आदरणीय दादी प्रकाश जी ने किया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से गुलबरगा में ब्रह्माकुमारी संस्था का जो है विस्तार होता गया शाखाएं बढ़ती गई और एक बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है अभी रिसेंटली जिसके बारे में हम थोड़ी देर में सुनते हैं अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रिडोम नाइन्टी पॉइंट फॉर सुनते रहो मुस्कुराते रहो एक ही लड़की मेरी सहेली साथ साथ पली और साथ ही खेली फूलों जैसे गाल थे उसके रेशम जैसे बाल थे उसके हंसती थी और गाती थी वो सबके मन को भाती थी वो झाल पहन के जब चलती थी बन के को कहते थी रंगों की कहते थी। सारे स्कूल वो नंदी राजकुमारी थी वो एक दिन उसने भोले पंसी ये पापा से जाके अब मैं खुश रहती हूं जैसे सदा ही क्या खुश रहूंगी ऐसे। पापा बोले मेरी बच्ची बात बात तुझको कल की बात ना कोई जाने पति बताऊ कुछ ये मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा हिम्मत सोचो चल क्या होगा जो भी होगा अच्छा होगा बचपन भी जवानी लड़की बन गई रूप रानी कॉलेज लहराती एक सुंदर चंचल लड़के ने छुप छुप कर छुप के छुपके से लड़की की तस्वीर बनाई और ये कहकर उसे दिखाई ना नाम तो दिख दो लिख दो लड़की चले तो, तो, तो, तो शर्माई फिर मन ही मन में मुस्काई बोली एक तस्वीर तुम्हारी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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज के इस विशेष मुलाकात के खास हमारे मेहमान हैं बीके प्रेम भाई जी जो गुलबर्गा के ब्रह्मा कुमार सेंटर्स में अपना विशेष सेवा दे रहे हैं और अभी यहाँ पर एक अमृत सरोवर करके उन्होंने एक बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया है जहाँ पर बहुत ही सुंदर ढाई हजार लोग बैठ सकते हैं इतनी कैपेसिटी वाला बड़ा सुंदर भव्य हॉल बना है और उसके साथ में एक छोटा हॉल भी है जिसमें कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं और एक विजिटिंग रूम है और साथ ही साथ यहां पर एक सुंदर म्यूजियम बना हुआ है जिसको शिवालय कहते हैं बारह ज्योतिलिंगम और उसके साथ में प्रदर्शनियाँ यहाँ पर माना स्परिचुअल एग्जिबिशन भी लगे हुए हैं साथ साथ में और एक बहुत बड़ा शिवलिंग जो है आप जैसे ही गेट पर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको शिवलिंग का दर्शन होगा और उसके नीचे लिखा है जानकी तो ये भी एक अपना आकर्षण केंद्र है यहाँ का और उसके साथ में गार्डन भी है और वगैरह सब कुछ है तो इस ये जो अमृत सरोवर बनाने का इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे बना इसके बारे में हम लोग सुनेंगे अभी प्रेम भाई से तो जब हम सेवा कर रहे थे करीब करीब पचास चालीस प्छा, वर्ष पूर्ण हो गए थे 2011 हज़ार ग्यारह में जबकि हमारी संस्था की प्लैटिनम जुबली चल रही थी अमृत महोत्सव चल रहा था तो यहाँ पर उस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में दादी रतन मोहिनी जी को हमने बुलाया था बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम हुआ आ, करीब करीब 15 तो बीस हजार लोग उस कार्यक्रम को अटेंड किए उसमें से एक को ये टचिंग आई कि हम मुझे गुलबरगा में ब्रह्मा के लिए कुछ करना है तो करना है तो उसने एक जगह हमको बताई बहुत दूर थी वो हमको पसंद नहीं आई हमने उसे निवेदन किया कि तुम देना ही है ना जगह तो हंड्रेड बाय हंड्रेड की दे दो तो वो ढूंढते ढूँढते फिर ये जगह जहां अभी बना कैंपस बना हुआ है वो फाइनल होने लगी तो कईयों की भावना उनके जो कमेटी थी उनकी थी कि ब्रह्मा कुमारी इतना बड़ा क्या करेंगे क्योंकि वो भाई ने अप्लीकेशन पाँच एकड़ की डाली थी तो जो उसके दूसरे पार्टनर थे वो कहते थे ब्रह्मा कुमारियाँ क्या बनाएंगे तो उसने कहा नहीं आप दीजिए तो ये तो बाबा की प्रेरणा थी लास्ट में उन चारों ने फाइनल किया कि चार पाँच एकड़ जमीन इनको देनी है तो उन्होंने हमको दी नहीं। नहीं। परंतु वो इन ए हमको कराना था वो एन ए कराने में हमको पांच एक साल लग गया अ अच्छा। तो दो में फिर फाउंडेशन के लिए हमने दादी रतन मोहिनी को ही बुलाए बारह में इसका फाउंडेशन हुआ तो उनको शंका थी ये क्या करेंगे इतना बड़ा ये कैंपस लेकर के परंतु ये कार्य हम का हमारा या ब्रह्म कुमारी का नहीं है ना ये तो ईश्वर का कार्य है और ईश्वर की तो सहस्र बाहु हैं वो सहयोग देता रहता है तो इस ऐसे यहाँ पर शुरू में एक प्लान डाला ये पहाड़ी पहाड़ी प्रदेश है तो इसको हमने हिटाची से धीरे धीरे स्लाइसिस कर दिए छः छः फुट का तो पहले पहले बना शिवालय हमने समझा पहले जो हम ब्रह्मा कुंवारी में ज्ञान देते थे वो अन नोन टू नोन था माना दुनिया नहीं जानती है और हम दुनिया को बताना चाहते फिर हमने क्या किया उसके विरुद्ध में यह कार्य शुरू किया कि दुनिया जिसको जानती है उसके माध्यम से उस अज्ञात परमात्मा का परिचय दिया जाए लोग शिवलिंग को जानते हैं परंतु ये किसका प्रतिरूप है ये किसकी प्रतिमा है वो कौन है क्या है इसका ज्ञान नहीं है तो उस दृष्टि से हमने सोचा कि ये अपनाया जाए तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग जो बहुत सुंदर बने हुए हैं तो उन उनको मंगाया और उसकी यहाँ पर प्रतिष्ठापना की पाँच हज़ार स्क्वायर फीट की जगह में तो वो वो बन गया तो फिर यहाँ की बहन को प्रेरणा आई <coughs> तो यहाँ एक शिवलिंग बनाएंगे क्या पहले तो बहुत था मगर धीरे धीरे करके शिवलिंग फाइनल हो गया <laughs> तो उसको फिर क्या करना चाहिए तो उसको एक 30 फीट का बेस बिठाया <laughs> और उसके नीचे हमने लेजर शो रखा ऊपर में 25 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया गया फाइबर फैब्रिकेशन कर करके उसको मेटल वो अच्छा तरह से फिक्स किया फिर उसके नीचे से हमने वाटरफॉल लगाया तो वो जो जलधारा थी और उसके उसको नाम दिया हमने जानकी जलधारा क्योंकि ये जानकी आप जानते हैं ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक अनोखी दादी हैं जिन्होंने सारे विश्व में ज्ञान जल ज्ञान जलधारा ज्ञानधारा को बहाया करीब करीब 140 कंट्रीज़ में राजयोग ध्यान के केंद्र स्थापित किए अभी हमारी संस्था की वो प्रधान है और आज हमारा भाग्य है कि चार दिन के लिए वो हमारे पास है तो ऐसे वो जलधारा जितने वास्तु के जानकार आते हैं वो कहते हैं इस ज्ञान जानकी जलधारा में एक मैग्नेट है जो रोज़ लोगों को यहाँ खींचता है तो हमने भी देखा कि रोज़ तीन चार सौ लोग आते हैं जबकि शहर से ये दस से पंद्रह किलोमीटर दूर पड़ता है तो तीन चार लोग रोज़ आते हैं हॉलीडेज़ एंड संडेज़ को हज़ार से डेढ़ हज़ार लोग इसको देखने को आते हैं वो आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ की सरकारी बस चार बार आती है परंतु लोग बस से ज़्यादा यहाँ पर कार में टू व्हीलर्स में ज़्यादा लोग ऑटोस में आते हैं और वो जानकी जलधारा में कभी कभी नहा लेते तो बहुत अच्छा अनुभव करते हैं तो ये आकर्षण का केंद्र बना फिर हमने सोचा कि ये इसके अलावा भी कुछ किया जाए तो बीच में हमने यह एक भवन बनाया तीस हज़ार स्क्वायर फीट का उसमें फिर एक छोटा जैसे भाई ने बताया अभी आपको कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें 600 सीटिंग अरेंजमेंट है और इसी में ही डाइनिंग बड़ा है मेगा और किचन है और भी अन्य बातें हैं इसमें करीब करीब 250 लोग रह सकते हैं और इसके ऊपर में फिर बना है मेगा हॉल गोल्डन जुबली हॉल जिसमें दो दो अढ़ाई हज़ार लोग बैठ सकते हैं जिसका उद्घाटन कल दादी जी ने यहाँ किया प्रेम जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ये अमृत सरोवर का स्थापना हुआ इसका बिगनिंग से लेकर अब तक की बातें आपने बताई मुझे एक और बात पूछनी आपसे कि ये जो पूरा ढाई हज़ार लोग बैठने वाला हॉल है कॉन्फ्रेंस हॉल है और इसके साथ में शिवालय जो बना हुआ है और जो जानकी जल के बारे में आपने बताया ये सारी चीज़ें बनती गई और इसके पीछे अब आपको इन फ्यूचर किस तरह से आप इसके बारे में कल्पना करते हैं क्या क्या हो सकता है थोड़ा सा उसके बारे में आपके अपने विजन्स बताइए हमारी विजन यह है कि अब जो ये हाल बना है बनने के पहले भी हमने कई एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस और हमारे विंग्स की मीटिंग्स और बाहर जो सरकारी सरकार की तरफ से जो एजुकेशन ट्रेनिंग चलती है वो यहाँ चलेगी अब यहाँ के लोग जितने भी दो तीन दिन में आए गोल्डन जुबली कार्यक्रम में तो उन्हों को ये पसंद आया तो बार बार ये पूछते थे, थे ये हाल किसको देंगे कैसे आप देंगे लोग तो पहले पूछते थे, थे मंगल कार्यालय बना रहे हैं आप शादी महल तो अभी वो ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम यहाँ रखेंगे और सामान्य मनुष्य को भी इतनी अच्छी व्यवस्था है इसमें साउंड सिस्टम है फिक्सड चेयर का बैठने की व्यवस्था है और बहुत एक वायुमंडल है आध्यात्मिक आकर्षण का तो वो लोगों को भाता है और जितने भी वास्तु वाले आए वो यही कहते हैं कि ये जो जलधारा है इसमें मैग्नेट है या ये जो स्थान है इसमें आकर्षण है वो हम अनुभव भी करते हैं और फिर वन डे वीकेंड प्रोग्राम भी करेंगे भाई शनिवार को आओ और संडे शाम तक रह कर आध्यात्मिक ज्ञान को सुन समझ करके जाओ ये हमारा विजन है और इसमें आप देखेंगे बहनों का त्याग तपस्या वही रंग लाती है सारी दुनिया में पुरुष प्रधान कार्य चलते हैं ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में महिलाएं काम करती हैं बहनें काम करती हैं और उनकी पवित्रता सादगी लोगों को बहुत पसंद आती है एक समय था ब्रह्मा कुमारी से बात करने के लिए भी लोग कतराते थे पर अब समय बदल गया है वो समझते हैं कि यही त्यागी तपस्वी बहने हैं जो कुछ हमें दे सकती हैं ऐसा हम अनुभव करते हैं ये चाहते हैं कि ये अनुभव सार्वत्रिक रीति से सार्वजनिक हो जाए और लोग अपने जीवन को परिवर्तन करें क्योंकि लोग ये मानते हैं समाज बिगड़ा हुआ है विश्व बिगड़ा हुआ है वो बिगड़ा हुआ जरूर है पर बिगड़ा हुआ कोई समाज व्यक्ति नहीं है व्यक्ति से समाज बनता है यदि व्यक्ति सुधरता जाता है तो समाज सुधरेगा एक समय था ब्रह्मा की संख्या बहुत कम थी शुरू में तो तीन चार थे अभी तो करोड़ों हैं जो इस ज्ञान में चल रहे हैं जिनके जीवन में पवित्रता सुख शांति और संपत्ति आई क्योंकि इसमें आने से आप देखेंगे बुरी आदतें छूट जाती हैं तो बुरी आदतें छूटने आज गवर्नमेंट कितना प्रयत्न करती है लोगों को सुधारना चाहिए परंतु सुधरेगी कैसी दुनिया उसको व्यक्तिगत काउंसिलिंग करनी पड़ती है तो वो यहाँ हम करना चाहते हैं व्यक्तिगत काउंसलिंग वीकेंड कार्यक्रम के माध्यम से और शिक्षा के क्षेत्र में जो 11, 12वीं के विद्यार्थी होते हैं उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट वो होता है 10वीं, 11वीं तक तो वो कुछ सोचते नहीं हैं बस चलते चलते हैं जैसे ही वो 12वीं में आएंगे, वो उनका माइंड बदलता जाता है और वो सोचते हैं अब क्या इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, एम बी ए करे एम टी तो फिर उसके साथ साथ ही आध्यात्मिक पुट उनके जीवन में आ जाए तो और भी वो पढ़ाई में अच्छी रीति कर बढ़ाए बढ़ेंगे परंतु उसके साथ साथ ये जो भारत देश है इसकी विचित्र विश, विश, संस्कृति है और यह संस्कृति हर मानव के लिए कल्याणकारी है वह फिर से पुनर्प्रतिष्ठापित होगी ऐसा हमारा विजन है जी प्रेम भाजी बहुत ही अच्छा विजन आपने बताया कि आपका ये जो जब लोगों ने आपको पूछना शुरू किया कि ये क्या मंगल कार्यालय आपने बनाया है तो आपने इसके लिए बहुत ही अच्छा जवाब दिया ये मंगल कार्य नहीं ईश्वरीय कार्य होगा जिसमें लोगों का जीवन सशक्त होगा लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताया जाएगा लोगों को मूल्य के बारे में बताया जाएगा और जो हमारे युवा साथी है उन सभी के लिए अपने जीवन में एक टर्निंग पॉइंट जैसे आपने कहा जहाँ पर वो मजबूती से अपने जीवन को संवारेंगे सुंदर बनाएंगे और विश्व कल्याण के कार्यों में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छी भावना लेकर आप एक बहुत ही अच्छा ड्रीम इन फ्यूचर के लिए गुलबर्गा क्या सभी यहाँ के नज़दीक में जितने भी आपके कनेक्टेड हैं और दूसरे लोग भी यहाँ आना चाहें तो वो भी आकर इसे देखें प्रेरणा ले और अपने जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं तो जाते जाते प्रेम भाई जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और हमारी ओर से रेडियो मधुबन की टीम की ओर से आप पूरे जोन के लिए आपके लिए ख़ास ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल आप इसी तरह इस आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें और कार्य ने करते रहें क्रिएटिविटी करते रहें नव निर्माण के कार्य में विश्व नव निर्माण के कार्यों में आपका कार्य बढ़ता रहे और आप उसमें आगे बढ़ते रहें तो जाते जाते मैं कहूँगा हमारे जो राजस्थान गुजरात के लोग तो सुन ही रहे हैं और पूरे विश्व में भी आपको सुन रहे जो इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं रेडियो मधुबन को तो मैं चाहूँगा उन सभी लोगों के लिए एक जो आपको कई बार होता है कि हम लोग इस आध्यात्मिक मार्ग में, में आगे चढ़ते हैं और कहीं ना कहीं योग में एक ऐसी अनुभूति हो जाती है जो आपका बेस बन जाता है और आप तो उससे फ्लाई करना शुरू कर देते हैं उड़ना शुरू कर देते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक ऐसा कुछ अनुभव छोटा सा हो वो बताए ताकि हमारे लिसनर्स भी इस प्राचीन राज्य को ब्रह्मा कुमारी का जो योग है उसको समझ सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके मैं समझता हूँ मैंने जो अनुभव किया इस ज्ञान में कि चलते चलो रास्ते में मुश्किलें बहुत आएंगी परंतु मुश्किलें हटते जाएंगी यदि आपके अंदर धैर्य है सहन करने की शक्ति है और सबसे बड़ी बात हिम्मत कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए जैसे हम मैंने खुद देखा कि इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए कई बाधाएं आई हमारे लौकिक परिवार की ओर से समाज की ओर से जहाँ मैं कार्य था परंतु अंदर में एक हिम्मत थी पता नहीं ये कार्य ईश्वर का है और ये बढ़ेगा ऐसे ही लौकिक कार्य भी कोई किसी का होता है तो हम उनको कहते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ो और हिम्मत ही मनुष्य के लिए सबसे अच्छा साधन है और भगवान भी ये कहता है कि हिम्मत ए बच्चे मदद ए बाबा चलिए प्रेम भाई जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया जीवन में अगर हिम्मत करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाता है बस आपको डगमगाना नहीं है आपको पीछे नहीं जाना है कदम लड़कड़ाते हुए सही लेकिन आगे बढ़ते जाना है हिम्मत के साथ तब आपके जीवन में कभी भी हार नहीं होगा आप निश्चित रूप से जीत जाएंगे अपने आ, मकसद में सफल हो पाएंगे तो चलिए थैंक यू सो मच प्रेम भाई जी हमारे साथ इस विशेष मुलाकात में जुड़ने के लिए अपना अनुभव शेयर करने के लिए श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही आशा करता हूँ आपको बहुत सारे अच्छे अनुभव सुनने को मिले हैं और आध्यात्मिक मार्ग में किस तरह से जीवन हमारा जो है सुंदर बन जाता है और बीच में जो बाधाएं उसको कैसे हमें पार करना है ये हर व्यक्ति को अपने हिम्मत से अपने सोच से आगे बढ़ के करना होता है तो चलिए मैं चाहूँगा कि आज के इस एपिसोड में जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो ज़रूर उसे अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए अगर आपको राज्योग सीखना है तो आपके नज़दीक में किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर राजयोग जरूर सीख और अनुभव करके देखिए कि क्या है कैसे आप हाँ फील करते हैं किस तरह से वो आपके जीवन में सुख शांति और आनंद समृद्धि लेकर आता है इसका अनुभव कीजिए और दूसरों को भी ये ज्ञान स्प्रेड कीजिए ऐसी कामना के साथ बहुत सारी मंगल कामनाएं आप सभी को आप हैं सुना है थाम लीजिए सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए ना हारिए विजय का नाम लीजिए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 का मिला सुनहरा मौका है भाग्य को सजाने का मिला सुनहरा मौका है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 हार है समय की ये गुहार है प्रभु की ये बुकार है तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है तीव्र वेग से बढ़ो जगत रहा निहार है लक्ष्य अपना लेके ही विश्राम कीजिए लक्ष्य